महापुराण महापुराण्कादशी स्कंध अथ सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि श्री कर्मत्याख्यीभगवाच न रोधयती योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायों न दक्षिणा मृत्यन्दान से तीर्थाली माय यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव जगत में जितनी भी आसक्तियाँ हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा साधन न योग है न सांख्य न धर्म पालन और न स्वाध्याय तपस्या त्याग इष्टापुर और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता कहाँ तक कहूँ व्रत यज्ञ वेद तीर्थ और यमन यम भी सत्संग के समान मुझ करने में समर्थ नहीं है सत्संगे नृदय या, या तुधाना मृगा खग गंधर्वाप सरसो नाहगा सिद्धारण गुह्य का विद्याधरा मनुष्य सो वैश्शुद्राश्रियंत रजस्तम प्रकृतस्मुगेन्द बो मदं प्राप्त ताश्ट कायाधवाधेय वृतपर्वा बलिर्बाण मच्चा विभीषण सुग्रीव हनुम्क्षो गजो गिद्रो वणिकपथ गोप्यो यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है सत्संग के द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अपसरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक और विद्याधनों को मेरी प्राप्ति हुई है मनुष्यों में वैश्य शुद्र स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है वृत्तासुर प्रहलाद प्रस्परवा, बलि, बाणास मैदानों विभीषण सुग्रीव हनुमान जाम्बवान गजेंद्र जटायु तुलाधार वैश्य धर्मव्याध कुजा व्रज की गोपियाँ यज्ञपत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं तेनाधीत श्रुतिगणानोपासित महत्तमा आवृता तप्त तपसंगागता उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी इस प्रकार उन्होंने किथ चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए केवल नावे न ना गोप्योगा भो नगा मृगा ये दियो नागा सिद्धा मामी यंजा गोपियां गाय यमलार्जुन आदि वृक्ष व्रज के हरिन आदि पशु काली आदि नाग ये तो साधन साध के संबंध में सर्वथा ही मूल बुद्धि थे इतने ही नहीं ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत -कृत हो गए यमन योगेन सांख्येन दानव्रत तपोधरैह जाख्या स्वाध्याय संयासै प्राप्तयाद्यत्नवानी उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग सांख्य दान व्रत तपस्या यज्ञ श्रुतियों की व्याख्या स्वाध्याय और सन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ राथुराम प्रणीते स्वात्ल के नामक्तचिता विगाढ़ तिब्राध्यों दृशु सुखाया उद्धव जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वह व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कारक नहीं जान पड़ती थी ताश ताश थपा मय वृंदावन गोचरे न क्षणरंगता हे ना मया कल्प समोहू तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियाँ वेरास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी परंतु प्यारे उद्धव मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई ताहना तानाभिधन मयुसंगत्मानदम तथेदम यथा समाधो भोनोधि ये नद्य प्रविष्टा युनाम रूपे जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती है वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेम के द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्रादि की भी शुद्ध बुध नहीं रह गई थी मत्का रमणम जारम रमस्वरूप विदो बला ब्रह्म माम परम प्रापो सहस्रश उद्धव उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया तस्मात्म्द्य चोधनाम प्रतिशोधनाम प्रवृत्म च निवृत्तम चोतभ्यम श्रुतमे वच इसलिए उद्धव तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवित्ति निवृत्ति और शून्य योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मेकमेव शरण आत्मा सर्वदेशिना त्म भाव नया मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे उद्ध उवाच संशय श्रृणमथोचम तब योगेश्वरे न निवर्तत आत्मस्थो ये न भ्राम्यति में उद्धव जी ने कहा सनकाज योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभो यो तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए मेरा इन इसी दुविधा में लटक मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए श्री भगवान भगवाच स ये सजीव विवर प्रसूति प्राणेन घोषेन गुहां प्रवेश मनोम सूक्ष्म सविष्टः प्रिय उद्धव जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति दान करने वाले हैं वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नावक प्राण के साथ मूलाधार में प्रवेश करते हैं उनके बाद मणिपुर चक्र नाभिस्थान में आकर पश्चंतीवाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में जाते हैं और वहां वहाँ मध्यमाणी के रूप में व्यक्त होते हैं फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व मात्रा, उदात्त अनुदात आदि स्वर तथा ककारादि रूप स्थूल वैखरीवाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं यथा ले नीलम बंधुरुषमा बले न दारुण्यधे मध्यमार अड़ो प्रजा तो हविषाम समेत तथा व्यक्ति रियम हिवाड़ी अग्नि आकाश में उष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म रूप से क्रमश परी मध्यमा और वैखरीवाणी के रूप में प्रकट होता हूं एवं गति कर्म गतिर्सर्गो घरा स्पर्श श्रुति संकल्प विज्ञान मताभिमान सत्र रज सत्विक इसी प्रकार बोलना हाथों से काम करना पैरों से चलना मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मल मलमूत्र त्यागना सूंघना चखना देखना छूना सुनना मन से संकल्प विकल्प करना बुद्धि से समझना अहंकार के द्वारा अभिमान करना महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ समस्तकर्ता कर्ण और कर्म मेरे ही अभिव्यक्तियाँ हैं अयम्य जीव स्त्री अव्यक्त एक बहुत यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है वैसे ही कालगति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है यस्न निदम प्रोतम से समोतम पठो यथा तंत्र वितान संस्थ या ये स संसार तरो पुराण कर्मात्मक पुष्पले प्रसूते जैसे तांगों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है परमात्मा के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नृत्य है इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल है मोक्ष और भोग दीजे सतमूल स्त्रि पंचस्क्री दस ही कसाखो दुपनी फलो कम प्रविष्ट इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं पाप और पुण्य असंख्य वासनाएं जड़े हैं और तीन गुण तने हैं पांच भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि पांच विषय रस हैं ग्यारह इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर दो पक्षी इसमें घोसला बनाकर निवास करते हैं इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप तीन तरह की छाल है इसमें दो तरह के फल लगते हैं सुख और दुख यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। अदंत चैकम फलमस्य गृद्रा ग्रामे चरा एक अरण्यवासा हंसा एकम बहुुरूप मिध्य मायामयम वेद सवेद जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं वे कामना से भरे हुए होने के कारण गेघ के समान हैं वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंस फंस रहे हैं जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं प्रिय उद्धव वास्तव में मैं एक ही हूँ यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है एवं गुरु उपासन भक्या कुठारे जीवास मतम त्यस्त्र अतः उद्धव तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो फिर परमात्म स्वरूप होकर उस रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित हो रहो ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से करतापन आदि की भ्रांति होती है फिर यह करो या मत करो इस प्रकार के विधि निषेष का अधिकार होता है तब अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो यह बात कही जाती है जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता यही इस प्रसंग का अभिप्राय है। है्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा चयितायां एककंधे द्वादश्याय